गीता तत्व चिंतन आठवाँ अध्याय स्वामी आत्मानंद गीता के आठवें अध्याय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं सातवें अध्याय की चर्चा हमने पहली बार की थी सातवें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग यह जो आठवां अध्याय है उसको कहा गया है अक्षर ब्रह्म योग क्यों कहा गया है उस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे सातवें अध्याय के अंत में दो श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों की चर्चा हमने पिछली बार की थी और कहा था कि इन दोनों श्लोकों का विशद अर्थ हम बाद में करेंगे जब आठवें अध्याय की चर्चा करेंगे वे दो श्लोक हैं जरा मरण मोक्षा मावासी ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम कर्म चाखिलम साधिभूताधिद माधुज्ञ ये विदु प्रयाण कालेम ते विदुर्युक्त चेतस भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जरा मरण मोक्षा माश्रित्य यतंत ये जो जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं साधना करते हैं प्रयास करते हैं जरा अर्थात बुढ़ापा बुढ़ापा बहुत बड़ा रोग है और मृत्यु तो है ही मृत्यु तो मनुष्य को प्राप्त होती है तो मृत्यु से मुक्त होने का क्या मतलब कि बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाए मृत्यु से मुक्ति मिल जाए यदि मन के भीतर में आशा भरी हुई हो बल भरा हुआ हो और भीतर में ज्ञान लबालब भरा हुआ हो तो ये दोनों प्रकार के त्रास मनुष्य को त्रस्त नहीं करते हैं बुढ़ापे का कष्ट शारीरिक कष्ट तो होता है पर बुढ़ापे का अधिक कष्ट मानसिक होता है आप विवेचन करके देखेंगे कि शरीर नहीं चल रहा है यह जो बुढ़ापे का कष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता है पर यदि हमारा मानसिक बल अच्छा है तो शरीर का कष्ट हमें उतना दुखी नहीं बनाता वस्तुतः अधिकांश मनुष्य तो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं बुढ़ापा मानसिक कष्ट हमारे भीतर लाता है और यह जो मृत्यु की बात कही गई है कि मृत्यु जब आनी होगी तब तो वह आएगी ही उसको तो कोई रोक नहीं सकता जब मनुष्य की मौत है तो वहाँ पर उससे छुटकारा है ही नहीं पर यदि मनुष्य के मन में ऐसा बोध हो जाए जिसको हम ज्ञानात्मक बोध कहते हैं तो हर क्षण हमें मृत्यु का कष्ट जो सताता रहता है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है मैंने एक बार एक घटना का उल्लेख आपके सामने किया था तब मैं वशिष्ठ गुफा में था पहली बार मैं जंगल में गया वहां पर जंगली जानवरों की चितकार सुनने को मिलती भालू भी मैंने पहले ही दिन रात को देखे शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती थी उस समय वह बहुत भयावन जंगल था अभी भी है वहाँ से ऋषिकेश से तेईस किलोमीटर की दूरी पर बद्री केदार जाने के रास्ते पर अवस्थित है वहाँ बहुत घना जंगल था अभी तो वहाँ पर कुछ बस्तियाँ भी आ गई हैं तो मैं यह कह रहा था कि उस समय मुझे बहुत डर लगता था साधना के लिए वहाँ पर गया था स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज वहाँ पर थे जिनकी उम्र उस समय इक्यासी साल की थी और वे लगभग चालीस वर्षों से वहीं पर निवास कर रहे थे उन्हें जब मालूम पड़ा कि मुझे भय लगता है तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपना समय गवाने के लिए तुम यहाँ क्यों आ गए जिसको डर लगता हो वह आत्मा साधना कैसे कर सकता है और तुम क्यों करना चाहते हो जब तुम्हें यह डर ही नहीं छोड़ रहा है तो तुम वापस चले जाओ हमारा समय तुम नष्ट करते हो अपना समय भी तुम गंवाते हो वापस चले जाओ और तब भीतर में बड़ी वेदना आई कि देखो तो मुझे कितना डर लग रहा है मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक मौका और यहाँ रहने के लिए दे दें पर उन्होंने कहा कि नहीं इससे हम लोगों का समय नष्ट हो रहा है तुम आठ नौ दिन से यहाँ हो पर भय की भावना को ही जीत नहीं सके इसलिए तुम्हारा यहाँ साधना का कोई मतलब नहीं है वापस जाओ मैनेजर को बुलाकर कहा कि देखो इस ब्रह्मचारी को जो भी बस ऋषिकेश जा रही होगी उसमें बिठा देना तब तो मैं रो पड़ा मैंने कहा महाराज एक और अवसर दे दीजिए अब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि रोने धोने से कोई साधना होती है नहीं होती है क्या और फिर मैनेजर महाराज ने जब मेरी तरफ़ की तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें एक अवसर और देते हैं सिर्फ एक बार इसके बाद नहीं बाद में एकांत में बुला कर पूछा तुम्हें डर किस बात का लगता है क्यों इतने भयभीत होते हो मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाया इसका क्या उत्तर दूं? कि मुझे डर किस बात का लगता है उन्हें ने उत्तर में कहा कि तुम्हें डर मृत्यु का लगता है तुम मौत से डरते हो न यही तो डर लगता है कि जंगल में कहीं चला गया तो बाघ या जंगली जानवर आ जाएगा इसीलिए डरते हो कि तुम गुफा में हो और रात में कोई जंगली जानवर आकर तुम्हें चोट पहुंचा सकता है आखिर अधिक से अधिक क्या होगा यही ना कि तुम्हारी मौत हो जाएगी तुम्हें इसी बात का डर लगता है मैंने भी मन में विचार करके देखा कि डर तो मौत का ही लगता है उन्होंने फिर समझाते हुए कहा कि देखो अगर तुम्हारे कपाल में जंगली जानवर के हाथों मौत बनी हुई है तब तो दिन में जब तुम शौच करने जाते हो तब भी कोई जानवर तुम पर हमला कर सकता है नहाने के लिए जब तुम गंगा में जाते हो तो वहाँ पर आकर तुम पर आक्रमण कर सकता है क्योंकि तुम हर समय गुफा के भीतर बंद तो नहीं रहते यदि तुम्हारे कपाल में जंगली जानवर के हाथों मौत न बनी हो तब रात में वह जानवर तुम्हारे पास आकर बैठकर तुम्हें सूंघ भी जाए तो भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा इस तर्क पर विश्वास करते हो तर्क तो बहुत सरल था अविश्वास करने लायक कोई बात तो थी नहीं तो मैंने कहा कि महाराज यह तर्क तो ठीक लगता है उन्होंने कहा कि बस फिर इसी तर्क पर तुम ध्यान करो बाकि ध्यान की प्रक्रिया छोड़ दो